राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की, की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम अब्दुल हमीद बच्चों अब्दुल हमीद का नाम आपने सुना होगा सन 1965 के युद्ध में इन्हें असाधारण वीरता दिखाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था इस प्रेरणादायक परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के जीवन से आपका परिचय कराने के लिए आइए आप सबको ले चलें एक गांव में ये है गांव धामपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बसा छोटा सा गांव हर गांव की तरह नाचती हुई धान की बालियों का गांव सरसों की पीली चुनरी ओढ़े खेतों का गांव मिट्टी की सोंधी-सोंधी खुशबू से महकता गांव और इन लड़कों के हुड़दंग को देख चहकता गांव कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी अरे बाप रे कमाल कर दिया इसने अरे क्या बात है वाह वाह वाह वाह हां यह है अब्दुल हमीद का गांव अब्दुल के पिता उस्मान खान पेशे से दर्जी हैं यूं तो उन्हें भी अपने लड़कपन के समय कबड्डी और कुश्ती का काफी शौक था और अब्दुल की तरह ही अपने दोस्तों के चहेते थे पर अगर कबड्डी खेलने से पेट भी भरता होता तो बात ही कुछ और थी पर सच तो यह है कि दो पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है तब जाकर दो वक्त का चूल्हा जल पाता है बस यही बात अब्दुल के अब्बा उसे समझाना चाहते हैं पर अब्दुल मियां वो तो कबड्डी में मस्त हैं अब्दुल मियां बड़े हुए तो कबड्डी का शौक भी और बड़ा हो गया शाबाश वाह वाह बहुत अच्छा अरे ये क्या आवाज कैसी अब्दुल की अब्बा है? आज पड़ोस में किसी का निकाह भी नहीं है फिर ये ढोल मैं जानती हूं अब्दुल की अम्मी हमारे साहबजादे आज सुबह अखाड़े गए थे तो लगता है फिर कोई कुश्ती या कबड्डी का मुकाबला जीत करा रहे हैं आ... अरे अरे बेगम अरदी क्या रही हो अरे जाओ देखो आ... वो दरवाजा खटखटा अरे आ... अरे देख क्या रही हो जाओ ए अल्लाह ये क्या इतना शोर कर रहा है अब्दुल बेटा तुम तो ऐसे आते हो जैसे कोई जंग जीत कर आ रहा हो अम्मे जंग भी जीत कर आऊंगा और आप ऐसे ही मेरे लिए दरवाजा खोलेंगे बस बस एक बार फौज में भर्ती हो जाऊं फिर देखना फिर देखना अपने अब्दुल का कमाल <laughs> बेटा फौज में भर्ती होना कोई खाला जी का घर नहीं है बहुत मेहनत करनी पड़ती है हां कुछ खाने को दो ना बहुत तेज भूख लगी है अरे बेटा तू हाथ मुंह धोकर आ मैं तब तक तेरे और तेरे अब्बू के लिए खाना परोसती हूं अच्छा पता है कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं तुम्हारे अब्बा ठीक है बी मैं हाथ मुंह धोकर अभी आता हूं जल्दी आजा बेटा जल्दी आ बेगम अजी बेगम अब्दुल ने सिलाई का काम तो सीख लिया पर मुझे लगता है इसका मन कहीं और ही है हां ठीक कह रहे हैं आप रोज जिस तरह ये फौज और जंग के सपने देखता है हुँ? उससे तो जी मुझे भी यही लगता है पता है हुँ? आज सुबह ही अपना सपना सुना रहा था क्या कह रहा था अम्मी मेरे हाथ में एक दुनाली बंदूक थी हुँ? और दुश्मनों से लड़कर आ रहा था अच्छा सभी गांव वाले ढोर ताशे से मेरा स्वागत कर रहे थे स्वागत अब्दुल दिन रात फौज में भर्ती होने का सपना देखता रहता फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की जरूरत होती है इसलिए कबड्डी और कुश्ती में उसका जी खूब लगता था वो तड़के ही अखाड़े पहुंच जाता डंड पेलता बैठ के मारता अखाड़े की मिट्टी बदन में मलता और दांव सीखता फौजी बनने का अद्भुत जुनून पनप रहा था उसमें अब्दुल अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए 22 दिसंबर 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया वो अपने अम्मी अब्बू को बराबर खत लिखता रहता अरे उस्मान भाई उस्मान भाई कौन अरे राशिद मियां अरे आओ, आओ आओ अरे खत है खत खत, खत लाया हूं अच्छा आ, किसका है अरे लगता है अपने अब्दुल का है खत अपने अब्दुल का अरे, अरे भला हो तेरा राशिद भाई कब से इंतजार था इस खत का पता है 2 महीने हो गए अब्दुल को गए हुए उसकी अम्मी भी कब से रहा देख रही थी अभी बुलाता हूं उसको अभी बुलाता हूं बेगन अब्दुल की अम्मी अरे अब्दुल की अम्मी तेरा देखो अब्दुल का खत आया है जल्दी आओ जल्दी आओ ये देखो ये देखो अब्दुल का खात अब्दुल का खत अब का देखा मैंने कहा था ना आज खत जरूर आएगा तेरे बेटे का पहला खत देखो जरा अरे वाह आमी अबू कैसे हैं आप लोग मैं यहां मजे में हूं जानते हैं बहुत से दोस्त बन गए हैं मेरे यहां गोरखा जाट पंजाबी सिख मराठा राजपूत डोगरा गढ़वाली भारत के कोने-कोने से लोग भर्ती होते हैं फौज में आजकल हमारी ट्रेनिंग चल रही है हम सुबह रिवेली मेरा मतलब बेगुल की धुन के साथ उठ जाते हैं रिवेली ठीक 5:30 बजे बजती है सुबह सुबह सबसे पहले पीटी होती है जिसमें हम खूब कसरत करते हैं और फिर मिलता है गरम-गरम नाश्ता जो काफी स्वादिष्ट होता है पर मम्मी मम्मी आपके हाथों से बने खाने का तो कोई मुकाबला नहीं सच में बहुत याद आती है आपके हाथों की बनी हुई गरम-गरम चाय की फिर नाश्ता करने के बाद होती है परेड ट्रेन के बाद दोपहर का खाना होता है और फिर पढ़ाई और शाम के 4:00 बजते ही हम सब खेल के मैदान में पहुंच जाते हैं शाम को ठीक 6:00 बजे भोजन होता है और 7:30 बजे हाजिरी लगती है और अगले दिन के बारे में आदेश सुनाए जाते हैं और फिर हम सब बैरक में आकर थोड़ी गपशप करते हैं और घर से आए खत पढ़ते हैं रात को 10:00 बजे लास्ट पोस्ट के धुन बजते ही हम दिन को अलविदा कहते हैं और सो जाते हैं पर अब मैं दुश्मनों के साथ लड़ने का सपना आज भी मुझे आता है अपना और रब्बा का ख्याल रखना अम्मी। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना बिल्कुल मत करना आपका अब्दुल अब्दुल को अपना सपना पूरा करने का मौका जल्दी ही मिला ये बात है सन 1962 की हमारे देश पर चीन का हमला हुआ हमारे जवानों का एक जथ्था चीनी फौच के खेरे में है हमीद भी है लडाई जोरों पर है हमीद मुकाबले में डटा हुआ है साथ ही एक-एक करके कम होते जा रहे है अब्दुल के बदन से खून के फवारे छूट रहे हैं पर अब्दुल अब्दुल ऐसी मिट्टी का नहीं बना जो पल भर में धूल हो जाए वो तो धामपुर की पुष्ट मिट्टी की उपज है इस मोर्चे की बहादुरी ने जवान अब्दुल हमीद को लांस नायक बना दिया यह तारीख थी 12 मार्च 1962 अब्दुल अपनी बहादुरी और वीरता के कारनामे बिखाता गया काफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया जवान से लांस नायक लांस नायक से नायक हवलदार और फिर कंपनी क्वार्टर मास्टर अब तुम को एक और मौका मिला अपना रण कौशल दिखाने का 8 सितंबर 1965 को रात 8 बजे पाकिस्तानी सेना ने पैटन टैंक की एक रेजिमेंट के साथ खेमकरण सेक्टर में चीमा गांव से कुछ आगे एक महत्वपूर्ण स्थान पर हमला किया इस आक्रमण से पहले शत्रु की तोपों ने भारी गोलाबारी की शत्रु के टैंक 9 बजे तक भारतीय अग्रिम पंक्तियों में घुस आए तब स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गन टुकड़ी के कमांडर कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद शत्रुओं की भीषण गोलाबारी तथा टैंक फायर की उपेक्षा करते हुए जीप पर रखी अपनी तोप के साथ बगल वाली पोजीशन की ओर बढ़े मौके की जगह पर पहुंचकर उन्होंने शत्रुओं के अग्रिम टैंक को ध्वस्त कर दिया और फिर जल्दी से जगह को बदल कर एक अन्य टैंक को आग लगा दी पाकिस्तानीयों को अपने इन टैंकों पर बड़ा नाज़ था इन फौलादी टैंकों द्वारा सब कुछ रौंदते हुए भारतीय सीमा में घुसने का उनका हौसला भी बुलंद था पर यह हौसला भारतीय वीरों के सामने पस्त हो गया देखते ही देखते उनके तीन-तीन टैंक तीन बर्बाद हो गए दुश्मन बौखला गया हैरान था यह देखकर कि ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति से भरे हैं यह भारत मां के सपूत अब्दुल अपनी जान हथेली पर रखकर द्वार करता गया जिस फुर्ती से वह जगह बदल-बदलकर टैंकों को नष्ट कर रहा था दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच उसे देख उसके साथियों में भी जोश आ गया, गया, गया उसने अपने साथियों को ललकारा शाबाश बहादुरों शाबाश आगे बढ़ो आगे बढ़ो शाबाश शाबाश बड़ी फुर्ती से अब्दुल अपनी जीप घुमा घुमाकर एक के बाद एक टैंक तहस नहस कर रहा था, था, था, था। तभी शत्रु के टैंक ने उसे देख लिया अब अब्दुल और टैंक आमने-सामने थे दुश्मन की नजर अब्दुल पर और अब्दुल की नजर दुश्मन पर तब ही दोनों तरफ से उसकी जीप पर धुआधार गोलाबारी होने लगी। अब दोल्हमीर ने तब ही बिना रुके टैंक पर गोलाबारी चालू रखी। से समय कोई चीज उसके सीने से टकराई उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हुआ उसने यह जरूर देखा कि हर तरफ अंधेरा रेंगता बढ़ा चला रहा है उसने कहना चाहा आगे बढ़ो मगर उसके होंठों से बस यही निकला अल्लाह रण भूमी में असाधारण वीरता के लिए आत्म बलिदान करते हुए वीर गति पाने वाले अब्दुलहमीद को मरणों परांत सशस्त्र सेनाओं के उच्चतम वीरता पदक परम वीर चक्र से अलंकृत किया गया। रामवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के अमर बलिदान की गाथा जिसे हम सदा याद रखेंगे सदा याद रखते हैं हम प्रणाम करते हैं उन माता-पिता को जिन्होंने ऐसे अमर वीर को जन्म दिया जिन्होंने इस वीर के बलिदान को जब भी याद किया तो कहा नहीं नहीं बेगम नहीं बेगम यही ख्वाब तू उसका पीछा कर रहा था वतन के लिए मरना वतन के लिए मरना हां कि बेगम उसने धन्य है ऐसे माता-पिता धन्य है अब्दुल हमीद सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम अब्दुल हमीद अभी आपने सुना यह कार्यक्रम आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव विषय परामर्श मेजर जनरल यान काडोजो निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार मंजू मेनी दिनेश वर्मा गीता वर्मा प्रवीण शर्मा आकाश और उत्कर्ष तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा